ये पता नहीं बट अजीब बात ये है कि चोर सिर्फ बैंक के लॉकर में से कुछ लूट कर ले गया है नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, क्या कोई गहरा सदमा लग गया हो वो हताश होकर जमीन पर ही बैठ गया क्या हुआ विक्रांत विक्रांत तुम्हें क्या हो गया राघव ने तुरंत ही घबराते हुए कहा मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे सारे पैसे डूब गए हे hey, भगवान मैं बर्बाद हो गया बर्बाद हो गया मैं विक्रांत ने लगभग रोंदी आवाज में कहा दरअसल विक्रांत को मिस्टर मलिक द्वारा जो फिरौती के पैसे इनाम के तौर पर दिए गए थे वो विक्रांत ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर में ही रखे थे इसीलिए जब उसे ये बात पता चली की बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर में रॉबरी हुई है तब तो उसका दिमाग घूम गया मानो विक्रांत के पैरों तले जमीन ही निकल गयी विक्रांत तुम परेशान मत हो तुमने ध्यान से सुना मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की है बैंक का महाराष्ट्र सुन रहे हो तुम नैना को लगा शायद विक्रांत ने गलत बैंक का नाम सुन लिया है। मैंने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही लॉकर में मैंने वो पुराने नोट रखे थे अपने पुलिस ब्रांच के सबसे करीब वही बैंक है जिसमें मेरी लॉकर की सुविधा उपलब्ध है और मैंने वहीं पे रखा है भगवान, इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है मेरी ऐसा लग रहा था की मानो विक्रांत अभी यही रो देगा अब यहाँ क्यों रुके हो जल्दी चलो जल्दी मेरे पैसे कौन लूट गया हे भगवान ऐसा लग रहा था विक्रांत के किसी बेहद करीबी मित्र की मौत हो गई है बैंक पुलिस ब्रांच के पास में ही स्थित था ये सब लोग अब फौरन वहां के लिए रवाना हो चुके थे विक्रांत पूरे रास्ते घबराया नजर आ रहा था इस वक्त उसके मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था बैंक के भीतर रॉबरी और फिर स्पेशली लॉकर की चोरी इतना इतफाक कैसे हो सकता है क्या मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब चल रही है विक्रांत मनी मन सोच रहा था कि फालतू में नैना को लेकर नदी में कूदा जबकि वहां से कुछ कनेक्शन ही नहीं था यह अदृश्य शक्ति भी न मुझे पहले ही हिंट दे देती कि गड़बड़ कहीं और होने वाली है तो फिर भला मैं नैना को लेकर पानी में क्यों कूदता इतनी मुश्किल से तो नैना से दोस्ती बढ़ रही थी लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया अब शायद ही विक्रांत को जल्दी नैना से इतनी अच्छी दोस्ती बनाने का मौका मिले विक्रांत अब जाते समय देव की गाड़ी में बैठा हुआ था इसी गाड़ी में जतिन का सात साल का बेटा भी बैठा हुआ था उसे देखकर विक्रांत को और ज्यादा चिढ़ हो रही थी उस वक्त तो उसने हाथ में अपनी खिलौनों वाली बंदूक भी ले रखी थी विक्रांत का जी कर रहा था कि अभी तुरंत ही उस बंदूक के टुकड़े टुकड़े करके रख दे अच्छा खासा नैना के साथ बैठकर रंजीत मेहरा के बारे में बात कर रहा था और उसके केक को ढूंढने का प्लान बना रहा था लेकिन इस उल्लू के पट्टे ने अपने खेल के चक्कर में सारा प्लान चौपट कर दिया विक्रांत को याद आया कि उसके और नैना के बीच यहाँ से निकलकर तुरंत ही आर सी मॉल जाने का प्लान बना था वहां पर वो उस केक के बारे में पता लगाने की कोशिश करने वाले थे लेकिन तभी उस इमरजेंसी कॉल ने सारा गेम खराब करके रख दिया लेकिन किसी भी हालत में विक्रांत इस क्लू को खोला नहीं चाहता था क्यूँकी केक के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए उसके पास वक्त बहुत कम था और अगर उसने ये वक्त गंवा दिया तो हो सकता है कि बहुत बड़ा क्लू उसके हाथ से निकल जाएगा इसलिए विक्रांत ने तुरंत ही सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय के पास मैसेज करके उन्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी ताकि डॉक्टर संजय खुद वहां पहुंचकर जरूरी जांच कर सके लेकिन डॉक्टर संजय के व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड तो हो गया लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया इस बात से विक्रांत का दिमाग ज्यादा खराब हो रहा था विक्रांत को अचानक ही आज के दूसरे कोडवर्ड की याद आई जो की अदृश्य शक्ति ने चंद्रमा बताया था वैसे तो चंद्रमा का अर्थ पैसे से था लेकिन विक्रांत को ये उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे पैसे मिलेंगे नहीं बल्कि खुद के पास जो है वो भी हाथ से निकल जाएंगे। विक्रांत काफी दुखी मन से गाड़ी में बैठा हुआ था वो किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था मनीमन वो अदृश्य शक्ति के सिस्टम को ही कोस रहा था गाड़ी में बैठे देव ने कहा वैसे तुम लोगों को ये थोड़ा अजीब नहीं लगता आज तक हमारे ब्रांच पर कोई रॉबरी का केस नहीं आया था लेकिन ब्यूरो चीफ पियूष के आने के बाद सब कुछ थोड़ा अजीब सा नहीं हो रहा हम्म सही बात है अमित देव की बात से हामी भरते हुए कहा अच्छा तुम लोगों को क्या लगता है ये रॉबरी करने वाला डकैत पकड़ा जाएगा क्योंकि तो अभी तक तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसे टाइम बीतता जाएगा उसे पकड़ना मुश्किल होता जाएगा अमित तुम तुम थोड़ा ये पता करो कि इस रॉबरी में किसी को डेथ भी हुई है क्या या सिर्फ रॉबरी ही है देव ने कहा अमित ने केस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपना फोन खोला तभी उसे एक और केस की नोटिफिकेशन दिखाई पड़ी ओ गॉड ये क्या अमित ने चौकते हुए कहा क्या हुआ किसी की डेथ हुई है क्या किसी की डेथ नहीं हुई है बल्कि एक मरे हुए इंसान की फिर से मौत हुई है देव के साथ ही विक्रांत भी हरानी भरी नजरों से अमित की तरफ देखने लगे। विक्रांत के दिमाग में फिर से ख्याल चलने लगा कहीं ये पृथ्वी कोडवर्ड का असली अर्थ अब तो निकल कर नहीं आ रहा है दरअसल जिस एरिया में ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थित था वो एरिया डीएन नगर पुलिस स्टेशन के अंडर ही आता है सो इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी डीएन नगर पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव को ही करनी थी जब ये लोग लोनावला से वापस ब्रांच के लिए आ रहे थे तभी डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने नैना के पास कॉल करके सीधे ही क्राइम सीन पर पहुंचने का ऑर्डर दिया वो तो जितने लोग पिकनिक पर आए हुए थे उन सभी को लेकर नैना सीधे ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही जा रही थी भले ही ये लोग काफी फास्ट ड्राइव करते हुए वापस लौट रहे थे फिर भी बैंक तक वापस पहुंचने में इन्हें तकरीबन एक घंटा तो लगी गया। जब ये लोग रॉबरी वाले प्लेस पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही काफी भीड़ लगी हुई थी बैंक के बाहर पुलिस और मीडिया वालों की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी पूरे बैंक को सील कर दिया गया था अब अंदर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम को ही जाना अलाव किया गया था बाहर खड़े मीडिया कर्मी चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग कर रहे थे और उनके पास जो भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी उसे न्यूज चैनल के थ्रू अपने ऑडियंस तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे मीडिया के अलावा बैंक के बाहर काफी आम लोगों का भी जमावड़ा लगा हुआ था अभी तक किसी के पास भी केस से जुड़ी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो सभी अपने अपने हिसाब से कहानी बता रहे थे वहाँ पहुँचते ही नैना सबको लेकर सीधे बैंक के भीतर गई वहाँ भी अनगिनत पुलिस वाले और बैंक कर्मचारी खड़े थे पुलिस इस वक्त सभी कर्मचारियों का बयान ले रही थी यहाँ पर मिस्टर मलिक भी मौजूद थे वो सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे उन्हें यहाँ देख विक्रांत को थोड़ी हैरानी भी हुई लेकिन बाद में पता चला की मिस्टर मलिक इस बैंक के स्टॉक होल्डर है तो इसलिए उन्हें भी यहाँ किसी जरूरी पूछताछ के लिए बुलाया गया है अंदर जाते ही वहाँ डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली ऐसी न मिली नैना के नहीं पहुँचने तक वो ही इस केस को हैंडल कर रही थी वैसे नियम के अनुसार इस केस के की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी पुष्कर को मिलनी चाहिए थी लेकिन पुष्कर और चेतन इस वक्त छुट्टी पर चल रहे थे इस वजह से अब इस केस की के पूरी जिम्मेदारी नैना को उठानी पड़ेगी डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली ने नै नैना से कहा की के इस केस को सोल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अब टीम ए और टीम बी दोनों को तुम्हे ही लीड करना है और हाँ केस बहुत सेंसिटिव है तो प्लीज बी फास्ट मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। यस मैम आप चिंता मत कीजिए मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इन्हें पकड़ लूंगी नैना जवाब दिया इसके बाद डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली ने केस से जुड़ी सारी डिटेल नैना को देनी शुरू कर दी उन्होंने नैना को बताया कि आज दोपहर में करीब बारह बजे ये सारे लुटेरे बैंक पहुंचे सबके सब बंदूक और राइफल से लैस थे बैंक में पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले गार्ड को अपने कब्जे में लेकर उसके हाथ से बंदूक छीन ली उसके बाद बैंक में जो दो चार कस्टमर थे उन्हें डरा धमकाकर एक जगह बैठा दिया फिर उन लोगों ने बैंक के स्टाफ को एक साइड में खड़ा करवा दिया और फिर सीधे आश्चर्य वाली बात यह है की इस दौरान उन्होंने सामने ही पड़े कैश पैसे कुछ हुआ तक नहीं जबकि उनके लिए करना सबसे आसान था लॉकर रूम में जाने के बाद वहां से लगभग दस लॉकर को उन्होंने तोड़कर उसमें रखा सारा सामान लूट लिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा लॉकर रूम की सुविधा कुछ साल पहले ही शुरू की गई इसमें बैंक अपने ग्राहक को एक खास लॉकर देता है जिससे ग्राहक अपना कीमती सामान रख सकता है लॉकर रूम की सुविधा बहुत कम बैंकों द्वारा ही दी जाती है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र उनमें से एक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये लॉकर रूम अस्सी मीटर स्क्वायर के एरिया में बना हुआ है इसके भीतर कई सारे लॉकर बने हुए यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है इस एरिया की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है कस्टमर जब अपने कीमती सामान यहाँ रखने आता है तो वो अकेले ही होता है इसलिए किसी को भी ये नहीं पता होता कि वो लॉकर में कौन सा सामान रख रहा है और फिर जब उसे अपना सामान वापस लेना होता है तो वो सिर्फ लॉकर की चाबी और बैंक द्वारा दिए गए पासवर्ड की मदद से वो अपना लॉकर खोल लेता है लॉकर भी अलग अलग साइज के होते है और साइज के हिसाब से ही उसमें अमानती सामान रखने का चार्ज बैंक द्वारा लिया जाता है जैसे कि विक्रांत को अपने दो लाख रुपए के पुराने नोटों का एक बैग रखना था सो उसने मीडियम साइज का लॉकर लिया हुआ था उसके लिए विक्रांत हर महीने बैंक को तीन सौ रूपये का भुगतान करता था आज तक कभी किसी बैंक में इस तरह की लॉकर रूम में लूटपाट होने की खबर नहीं आई थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहली बार इस तरह की डकैती हुई थी